ठाकुर ने जब कहा था बाद में सूक्ष्म शरीर से मैं लाखों मुखों से खाऊंगा, तो इस पर बाबूराम ने कहा था आपका लाख वाक मैं नहीं चाहता मेरी तो इच्छा है कि आप इसी मुख से खाएं और मैं यही मुख देखूं, जिसके बहुत से लड़के बच्चे हो जाते ठाकुर उसे ग्रहण नहीं करते थे एक शरीर से पच्चीस बच्चे हो रहे हैं वे भी क्या मनुष्य हैं संयम आदि कुछ भी नहीं है मानो पशु हैं गोलाब माँ की बीमारी में आज थोड़ा सुधार हुआ है किसी दवा के साथ एनिमा दिया गया है सरला ने आकर बताया डॉक्टर विपिन बाबू ने कहा है उन्हें ठीक होने में तीन महीने लगेंगे माँ ने कहा खूनी पेचिस क्या छोटी मोटी बीमारी है सो अवश्य लगेगा ठाकुर को भी इसी तरह के आम की प्रवृत्ति थी दक्षिणेश्वर में इसी वर्षा काल में उन्हें प्रायः ही आम होता था नौबत की ओर के लंबे बरामदे के किनारे काठ के एक बक्से में छेद करके नीचे मिट्टी का तसला लगा दिया गया था वहीं पर वे शौच जाया करते थे मैं सुबह का फेक आती थी शाम का वे लोग फेंकते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 वही महिला मुझे उस मकान से नौबत में ले आई थी बोली माँ उन्हें ऐसी बीमारी है और तुम यहाँ रहोगी मैंने कहा क्या करूँ भांजे की बहू अकेली पड़ जाएगी भांजा हृदय वहाँ ठाकुर के पास रहता है दक्षिणेश्वर ग्राम के भीतर इस समय जहाँ ठाकुर के भतीजे रामलाल दादा का घर बना है उसकी बगल में ही उस समय माँ के निवास के लिए झोपड़ी बनी थी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 इसके बाद उससे भेंट नहीं हुई उसने मेरा बड़ा भला किया है वाराणसी में जाकर भी मैंने उसकी खोज की थी परंतु तो मिली नहीं उनकी आवश्यकता की सारी चीज़ें न जाने कहाँ से आ जाती और फिर न जाने कहाँ चली जाती मुझे भी एक बार आँव की बीमारी हुई थी बेटी शरीर क्या से क्या हो गया गाँव में मैं अपने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 ओ माँ तुम यहाँ क्यों पड़ी हो चलो घर चलो इतना कहकर वह मुझे घर ले आई अब तो तालाब के किनारे वह सभी स्थान ही नहीं बचा है हिस्सा लगाकर कर सब ने बाँट बूट लिया है रात के साढ़े दस बजे थे थोड़ी देर बाद मैंने विदा ली